नमस्कार आज 21 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है भागवत गीता अंतर्गत गीतार्थ तो संग्रह पढ़ने के क्रम में हम अंतिम अध्याय के अंतिम हिस्से में हैं जब हम श्रीमद्भा भागवत गीता का जो अध्ययन है करीब करीब पूर्ण होने जा रहा है और इसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको समय बाद अपन तय कर लेते हैं तो अंतिम अध्याय श्रीमद् श्रीमद्भागव गीता का ये युद्ध की पूर्व तैयारी है अंतिम रूप से जब इस ज्ञान के बाद अर्जुन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाता युद्ध की तैयारी जैसे हमने पिछली बार बात करी थी एक अस्त्र शस्त्रों की तैयारी होती है और एक तैयारी आंतरिक होती है उसमें मनोवृत्तियाँ उसके प्रति हमारी युद्ध के प्रति प्रतिबद्धता उसके प्रति हमारा लगाव या द्वेष, इन सब की जो आंतरिक हमारा द्वंद्व चलता है भगवान अर्जुन को उस द्वंद्व से मुक्त करना चाहते कि किसी तरह के मन में द्वंद्व करके युद्ध मत करो मन से निर्णयात्मक रूप से अपने करते हुए को जान कर उस युद्ध में शामिल हो उसके लिए उन्होंने भगवान ने अंतिम रूप से अपने दिए हुए समस्त ज्ञान का को दोहराया और उस ज्ञान के बाद फिर अर्जुन से प्रश्न भी किया कि क्या अर्जुन अब तुम्हारा समस्त मोह नष्ट हो गया तो ये हमारा अंतिम अध्याय इसका अध्ययन हम करते चले आ रहे हैं पिछली बार हमने भगवान के द्वारा बताए गए कर्तव्यों के बारे में बताया कि भगवान ने बताया था कि मनुष्य का कुछ नैसर्गिक कर्तव्य था और उस नैसर्गिक कर्तव्य को करने से मनुष्य परमेश्वर की पूजा करता है के कर्तव्य वैसे होते हैं जैसे किसी एक सिस्टम में किसी भी एक यंत्र में भिन्न भिन्न पुर्जे होते हैं जिनका अपना एक विशेष कार्य होता है और वही कार्य उसके लिए उपयुक्त भी है और वो सारे सिस्टम को यानी कि सारे यंत्र को ठीक से चलाने के लिए जरूरी भी है हर कोई हर कार्य नहीं कर सकता जैसे एक कार के भिन्न भिन्न पुर्जे एक जैसे पुर्जे होंगे तो किसी काम के नहीं क्योंकि उससे कोई एक काम चला कार नहीं बनाई जा सके जिसके द्वारा कोई काम चल सके ऐसी समस्त सृष्टि है सृष्टि में भिन्नता उसके आधार में है भिन्नता के बगैर सृष्टि का कार्य चलाना असंभव है इसलिए भगवान ने सृष्टि में भिन्नता उत्पन्न की मनुष्यों में भिन्नता उत्पन्न की कि उनकी भावनाएं, उनके व्यवहार उनकी प्रकृति वो अलग अलग हो ताकि वो समाज का एक विशेष कार्य करने का दायित्व तो ले सके तैसे इन चार वर्ण के बारे में पिछली बार हमने समझा था कि ब्राह्मण वर्ण होता है जो दिशा निर्देश देता है ज्ञान देता है शुचिता स्वच्छता इन सब पर और सबको शास्त्र का रास्ता दिखाता है उचित अनुचित का ज्ञान देता है क्या किया जाए क्या न किया जाए इसके बारे में वो दिशा निर्देश देता है इसलिए समाज का वो पथ प्रदर्शक होता है वो ब्रह्म का ज्ञाता होता है इसलिए उसे ब्राह्मण कहते हैं इसके बाद क्षत्रिय होते हैं जो युद्ध कौशल साहस इन सबसे युक्त होते हैं ये उनकी प्रकृति है वो दूसरों की रक्षा करते हैं साथ ही उनमें नेतृत्व के गुण होते हैं उनमें दृढ़ता भी होती है और दक्षता भी होती है कि वो दक्षता से किसी कार्य को अंजाम दे सके। तीसरा वैश्य होते हैं जो समाज के अंदर कृषि व्यवसाय इत्यादि करते हैं और इसके अलावा जो अंतिम क्षूद्र होते हैं जो इन समस्त अन्न की सहायता भी करते हैं इस तरह से समाज का हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण है इनमें से कोई भी हिस्सा बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं भगवान ने कभी ये नहीं बताया कि ये श्रेष्ठ है ये कम श्रेष्ठ है क्योंकि सबका बराबर से उपयोग है इस सृष्टि को ठीक से चलाने के लिए इसमें से कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कम उपयोगी समस्त का उपयोग है इसके बाद भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम मोहवश यदि युद्ध न भी करना चाहो तो भी तुम्हारी प्रकृति तुम्हें अवश्य करके युद्ध में झोंक देगी तुमको युद्ध करना ही होगा ये तुम्हारी प्रकृति है तुम मोहवश अगर युद्ध से भागना भी चाहोगे तो भी भाग नहीं पाओगे क्योंकि तुमको तुम्हारी प्रकृति युद्ध में युद्ध करने के लिए विवश कर देगी और जब हम अपने कर्तव्य को जानते हैं हमको अपने कर्तव्य का ज्ञान है सृष्टि के रचयिता का ज्ञान है सृष्टि का ज्ञान है शास्त्र का ज्ञान है उसके बाद हम उस ज्ञान के बाद उस ज्ञान को सामने रख कर कोई कार्य करते हैं। तो वो राह मुक्त करती है वो कार्य मुक्त करते यही भगवान का कर्मयोग है कि जब हम कार्य करते हैं उस कार्य के पहले हमको सृष्टि का ज्ञान हो अपने कर्तव्य का बोध हो साथ ही साथ हम शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर काम करें उसके विरोध में काम न करें तो वो समस्त कार्य मुक्त कर देता है तो यहाँ अर्जुन को युद्ध करना ही है क्योंकि उसे अब ज्ञान और शास्त्र ज्ञान से भगवान ने पूरित कर दिया है और अब उसका कार्य जो है युद्ध का है और उस युद्ध के बाद उसे मुक्ति हो सकती है उस कार्य में करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त समस्त संसार के काम करते हुए भी मुक्त हो सकता है क्यों उसे मेरा ज्ञान उसे भक्ति से प्राप्त हो सकता है मेरे रहस्य को भक्ति से भी जान सकता है भक्ति का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर को सर्वोपरि जानना हम कई बार गलती करते हैं भक्ति तो करते हैं लेकिन सर्वोपरि कुछ और होता है हमारे लिए हमारे प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं सामान्यतः हम कहते हैं कि ये काम हो जाए फिर भगवान को याद करेंगे या इतनी उम्र हो जाए फिर भगवान को याद करेंगे या मेरा ये काम पूरा हो जाए फिर ईश्वर का काम करेंगे तो ऐसा करने की वजह से हम हमेशा परमेश्वर को दो दर्जे का प्राथमिकता देते हैं दो हम दर्जे की प्राथमिकता था प्राथमिकता वो होती है सबसे पहले परमेश्वर का काम उसके बाद में सारे संसार का काम अभी एक सज्जन से चर्चा हो रही थी उन्होंने बताया कि अब योगी और संसारिक मनुष्य में क्या मूल फर्क है कि हम सिनेमा को भी संसार समझते हैं जब सिनेमा चलता है चलचित्र चलता है तो उसमें भावुक हो जाते हैं रोने बैठ जाते हैं उत्तेजित हो जाते हैं क्रोधित भी हो जाते हैं कांग्रस्त भी हो जाते हैं सब तरह हो जाते हैं क्योंकि हमको वो संसार दिखाई देता है उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं और योगी संसार को भी सिनेमा समझते हैं क्योंकि जब इस समस्त सृष्टि का उसके लिए पटाक्षेप हो जाता है उस समय वही सफ़ेद पर्दा वापस उस पर्दे का क्या बिगड़ा कुछ भी नहीं उस पर कोई सी भी चलचित्र चला ली तुमने उस पर्दे का कुछ नहीं बिगड़ता ऐसे ही ये समस्त सृष्टि है हमने अपना किरदार हमने अपना पार्ट अपना काम कर लिया और उस कार्य का परिणाम लेकर चले गए इस शरीर का इस संसार का उससे कुछ लेना देना नहीं अगर हम मोह ग्रस्तता से काम करते चले गए संसार के मोह में पड़े रहे और उसके बाद शरीर छोड़ा तो हम उसके परिणाम को साथ ले जाएंगे क्योंकि हमारे साथ पुरियाष्टक जाता है पुर्याष्टक क्या है मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो पाँच तन्मात्राएँ इनको पुर्याष्टक कहते हैं ये पुरियाष्टक ही समस्त वासनाओं का वास स्थान है समस्त कामनाओं का रहने का स्थान है क्योंकि या तो शब्द में कामनाएं हैं स्पर्श में रूप में रस में या गंध में इन पांच तन्मात्राओं में हैं और इन कामनाओं का स्थान चित्त में है जो मन बुद्धि और अहंकार है इन को हम जब इन दोनों का जोड़ होता है पांच तन्मात्राओं का और मन बुद्धि अहंकार का तो उस समय हम जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम तय वो कामना पूरक कार्य जब किया जाता है तो वो फल का जनक होता है क्यों कि ये सब गुणों के अधीन है जितने भी हम कार्य आरंभ करते हैं वो समस्त गुणों के अधीन है इसलिए गुणों की अधीनता में किए गए समस्त कार्य कर्म फल के जनक होते हैं और गुणों की अधीनता से मुक्त इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि गुणों की अधीनता से मुक्त हम जो कार्य करते हैं। वो कार्य करने वाला विष्णु स्वरूप हो जाता है यानी वो जो कार्य करता है इंद्रियां इंद्रियों में ही कार्य करती हैं जैसे आंखें देख रही हैं कान सुन रहे हैं हाथ काम कर रहे हैं पैर चल रहे हैं भोजन खाया जा रहा है उसके प्रति उसकी जागरूकता मन की चित्त की शांत है उस वक्त कार्य करने वाला विष्णु ही है यानी उसको अब किसी भी कर्मफल का उपयोग भोग नहीं करना है। कर्मफल उसके लिए अब शांत हो चुके हैं उसको अब किसी तरह का कर्मफल नहीं होने वाला है। लेकिन ये तभी हो पाता है कि जब परमेश्वर से अत्यधिक प्रीति हो उसका भगवान ने कुछ तो टिप्स भी दिए हैं ऐसे काम के लिए कि छोटे छोटे तरीके बताए हैं भगवान ने कि क्या करिए कि व्यावहारिक ज्ञान यही है कि एक तो अपनी बुद्धि को शुद्ध रखिए अनावश्यक चीज़ों से उसे ग्रस्त मत करिए आजकल कर हमारी बुद्धि में हम इतनी सारी चीज़ें कचरा भर लेते हैं हमारे घर में झाड़ू लगाते हैं मंदिर में लगाते हैं पोछा लगाते हैं पर हमारी बुद्धि में झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं अनावश्यक चीज़ों को हम डिलीट नहीं करते पड़ी रहती दिमाग में किसी के प्रति गुस्सा पड़ा रहता है किसी के प्रति अधूरी इच्छाएँ पड़ी रहती हैं कभी कभी हमारे किसी के प्रति हमारा बदला लेने की भावना पड़ी रहती है या कभी ऐसा रहता है कि ऐसा करना तो है ही कभी ना कभी तो करेंगे इस तरह की कई भावनाएं हमारी बुद्धि को अशुद्ध बनाए रखती हैं तो उस बुद्धि को अगर हम शुद्ध करें तो शुद्ध करने का ही मतलब ये होता है कि हम वहाँ पर अनावश्यक जो कचरा पड़ा है बुद्धि के साथ उस अनावश्यक कचरे को वहाँ एकत्रित होने से रोकें आत्मनियंत्रण करें आत्मनियंत्रण सीधा सीधा सच्चा सा मतलब है कि हम जो कुछ करें उसके प्रति हमारी जागरूकता क्योंकि हम गैर जागरूक होकर जो काम करते हैं वो पूरी तरह से मन के अधीन होकर करते हैं उस काम में हमारी मन की चलती हमारी बुद्धि की और हमारी अंतरात्मा की तो बिल्कुल भी नहीं चलती आत्म नियंत्रण तब होता है कि जब हम बुद्धि को जागरूक रखें और वो अंतरात्मा की जो आवाज़ है अंतरात्मा की जो इनर कॉन्शियस है उसके अनुरूप वो कार्य करें तभी वो हम आत्मनियंत्रण रख सकते हैं फिर विषय त्याग यानी हमारा अनावश्यक राग शब्द स्पर्श रूप रस गंध से न हो क्योंकि ये अनावश्यक राग हमें सदैव कर्मफल में बांधता है फिर राग द्वेश को हम अस्वीकार करें अपने आप में अंतरचिंतन से इसको अस्वीकार करें किसी के प्रति द्वेष है तो उस अंतरचिंतन से उसको शांत करें कि द्वेष करने का मूल कारण क्या है कि वो आपके प्रतिकूल है कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति या समय आपके प्रतिकूल है मूलतः वस्तु या व्यक्ति से हमारा मतलब होता है कि एक व्यक्ति हमारे लिए प्रतिकूल है तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं लेकिन अगर हमें ये बात समझ में आती है कि इस द्वेष का मूल हमारे स्वयं के कर्म है और वो तो प्रतिबिंब है जिससे हम द्वेष करने जा रहे हैं उसमें जो हमको बुराई या वो अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही वो हमारे स्वयं के कर्मफल हैं इसीलिए हमको उसमें प्रतिकूलता दिखाई दे रही तो वो प्रतिकूलता हमारे कर्मफल हैं और वो व्यक्ति अपने आप में बुरा नहीं है इस तरीके से जब हमारे विचार आते हैं तो फिर हम राग द्वेष को अस्वीकार कर सकते हैं फिर एकांत विचरण ये बात सभी शास्त्रों में कही गई है कि हम अपने आप के साथ रहें एकांत पसंद करें क्योंकि एकांत में हम अंतर यात्रा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण पाते हैं क्योंकि बाहर यात्रा होती है, है तो फिर हमको सब साथ में मिल जाते हैं अगर हम कहें कि अभी हमको घूमने जाना है मांडव चलना है तो दो चार जन साथ हो जाएंगे चलो घूम के आते हैं हमको कहीं और यात्रा पर जाना है तीर्थ यात्रा पर सब लोग साथ हो जाते हैं कि चलो हम भी हुआ है तुम्हारे साथ में अंतर यात्रा पर आदमी को अकेले ही जाना वहाँ पर कोई साथ नहीं जाता इसलिए एकांत से ही वो अंतर यात्रा शुरू होती है भीड़ भाड़ में तो बाहर की यात्रा शुरू होती है अंतर की यात्रा एकांत से ही शुरू होती है फिर अल्पाहार यानी हम जो खाते हैं अनावश्यक रूप से जरूरत से ज़्यादा तो इस बारे में हम उधर सत्रहवें अध्याय में पढ़ भी चुके हैं कि जो राजस या तमसी खाना होता है वो हमारे मन बुद्धि अहंकार को दूषित कर दे इसलिए खाना हमारा कैसा हो जो स्वास्थ्यवर्धक हो पौष्टिक हो साथ ही साथ अत्यधिक चटपटा बासी खराब ना हो तो वो भोजन हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है ऐसा भोजन करने से हमारी बुद्धि अधिक बेहतर तरीके से शांत हो सकती है और हमारा ये जो तन्मात्राओं से लगाव भी कम कर सकती है अल्पवार्ता इसके बारे में हमको गुरुदेव अक्सर बोलते थे टेलीग्राफिक लैंग्वेज में बोलो इसी बारे में बात करते हैं कि टेलीग्राफिक लैंग्वेज में बात जब अगर किसी के साथ में कोई संभाषण करना है सांसारिक बात करनी है किसी के पास गए आप और आपको उसको संदेश देना है तो कभी कभी हम उसको पूरा भाषण सुना देते हैं इसके बनस्बत वो कहते हैं कि अगर कम से कम शब्दों में वो बात कही जा सकती है तो कम से कम शब्दों में बात कहते और एक और बात सोचो कि अगर कोई बात हम दो चार जने मिल कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हर कोई अपनी बात टांगना चाहता है जैसे वो बोल रहा है कोई बोलते बोलते में अपने को कोई बात याद आ गई कि इस प्रसंग में ये बात बोली जा सकती है और बहुत मज़ा आएगा बोलना तो फिर हम उसमें बीच में घुस के वो बात अपनी जमा देते हैं कि ये बात बोलना ही पड़ेगी तो गुरुदेव कहते थे कि ऐसे अवसर पर अच्छे श्रोता बनो चुप रहो और अपने आप से पूछोग अगर ये बात नहीं बोलूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा ये बात अगर अपन नहीं बोलेंगे अपन कभी कभी कोई प्रसंग सुना रहता है तो उसके बाद सुनने से ज़्यादा हमारे को रुचि रहती है कि हम अपनी बात घुसें बीच में ना वो सुनना चाहता है आपकी बात ना आप उसकी बात सुनना चाहते बस हम खाली जबरदस्ती में इसी को बोलते हैं असंबद्ध प्रलाप जो महापाप की श्रेणी में आता है तो ना उसको आपकी बात सुनने में रुचि है न आपको उसकी बात सुनने में रुचि बीच में हम दोनों अपनी अपनी बात घुसाना चाहते हैं चार जन बैठे हैं चारों अपनी अपनी बात घुसाना चाहते हैं इसलिए ऐसे अवसर पर या तो उस जगह से दूर चले जाएँ या शांत होकर उन बातों को सुने या उस जगह पर ईश्वर की बात बात छेड़ दें ताकि बाकी के लोग दूर चले जाएँ क्योंकि ईश्वर की बात चालू करते से अधिकतर लोग दूर चले जाते तो वो स्थिति भगवान कहते हैं अल्पवार्ता यानी कम शब्दों में बोलना कम बोलना और जितना बोलना भगवान वो कहते थे कि कोई कर, कुछ का तो कह दो ईश्वर ही सकते हैं बाकी सब हो सकते हैं इतना ही बोल दो कि ईश्वर सत्य है बाकी सब असत्य है तो ये बात कहना आसान है लेकिन इसे वास्तविक जीवन में अपनाने में कठिनाई है, क्योंकि लोग आपसे धीरे धीरे अनावश्यक जो सांसारिक लोग जुड़े हैं वो दूर चले जाते हैं, कि वो तो बोलता ही नहीं वो तो बड़ा रिजर्व आदमी है बहुत कम बोलता है ये कोई सांसारिक अवगुण है लेकिन आध्यात्मिक गुण है इसके बाद तन बन का संयम वैराग्य ये आत्मनियंत्रण के अंतर्गत ही आता है अहंकार का त्याग ये मैं कर रहा हूँ इस अहंकार को त्याग दें लेकिन मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी हमेशा स्वीकार करें इसी को बोलते हैं अहंकार का त्याग अपना जो बल है दर्प है काम है क्रोध है इन और परिग्रहण अनावश्यक चीज़ें इकट्ठी करने की जो आदत है उस को छोड़कर अनावश्यक चीज़ों से ममता दूर कर लें तो ऐसी ही स्थिति ब्रह्म सायुज के लिए परमेश्वर के ज्ञान के लिए उपयुक्त है और जो ब्रह्मा का ज्ञान पाता है वो असीम शांति से सिक्त हो जाता है ना असीम शांति पाता है क्योंकि ऐसी शांति किसी भी सांसारिक परिस्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती कभी कभी हमको लगता है ये काम हो जाए तो हमको बहुत शांति मिलेगी लेकिन वो शांति बहुत छोटे से समय में समाप्त हो जाते कभी कभी हमको लगता है ये हमारा काम हो जाए तो शांति मिल जाए लेकिन वो शांति आती है उसके पहले ही अशांति के दस पाँच नए कारण आ जाते हैं इसलिए वो शांति स्थाई नहीं होती लेकिन परमेश्वर के बोध की ब्रह्म ज्ञान की जो शांति है वो स्थाई शांति है और उसको हम परम शांति कर सकते उस शांति के बाद आपके चित्तों को डांडोल करने वाली संसार की कोई परिस्थिति नहीं आ सकती किसी भी परिस्थिति आएगी आप स्थिर चित्त बने रह सकते हो भगवान कहते हैं कि भक्ति से मेरा ज्ञान प्राप्त करके वो व्यक्ति मुझ में समा जाता है है न मुझसे अभिन्न हो जाता है इसके अलावा सतत कर्मशील व्यक्ति समस्त कर्म करते हुए भी अगर वो मेरा भक्त है तो वो मेरे पास आ जाता है उसे मेरा बोध मेरा ज्ञान हो जाता है और परमेश्वर को सर्वोच्च जानकर जो मुझ में मन स्थिर करता है वो मेरी कृपा पाकर कठिनाइयों से दूर हो जाता है न संसार में हम जानते हैं कि कठिनाइयाँ आती हैं हम कई बार बात करते हैं कि त्रिविध कठिनाइयाँ आती हैं अधिदेविक अधिभौतिक आध्यात्मिक कठिनाइयाँ आती हैं तो उन समस्त कठिनाइयों को भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दूर कर दूँगा अगर तुम पूर्णतः मन मुझमें लगा दो और मुझे सर्वोच्च समझो जब कम परिपक्वता होती है तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान बड़े अहंकारी हैं भगवान ने सोचते हो कि मेरे तरफ आओ मेरे को सर्वोच्च जानो मुझसे ही प्रेम करो लेकिन जब हमको ये समझ में आता है कि भगवान व्यक्ति नहीं है कोई एक व्यक्ति का नाम भगवान नहीं है भगवान तो समझ तो सृष्टि है जब ये परिपक्वता आती है जब हमको समझ में आता है कि उस सृष्टि की एकात्मकता का नाम भगवान है कि सृष्टि को जब तक हम भिन्न भिन्न समझेंगे तब तक ना मोह खत्म होगा ना कामनाएं ख़त्म होगी ना वासनाएं खत्म होगी ना हम परमेश्वर के पास आ पाएंगे क्योंकि एक चीज़ को चाहने का मतलब होता है कई अन्य चीज़ों को न चाहना एक प्रति मोह का मतलब होता है कई अन्य के प्रति द्वेष एक के प्रति द्वेष का मतलब होता है अन्य के प्रति मोह एक को चाहना मतलब कहीं को ना चाहना इसलिए इसको बोलते हैं सीमित ज्ञान इस सीमित ज्ञान के साथ जब हम संसार में विचरण करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर का बोध तभी संभव है जब परमेश्वर की समग्रता को समझे यानी इस समस्त सृष्टि की एकात्मकता को एक रूपता को या इस समस्त भिन्नता के बीच में स्थित तो उस एक तत्व को जो इन सब के बीच में एक जैसा है आप में भी वैसा ही है बुझ में भी वैसा ही है और समस्त वस्तुओं में समय में अंतरिक्ष में सब में वो एक जैसा है किसी में कम ज़्यादा नहीं है उस तत्व को जो जानता है या उस दृष्टि से इस संसार को देखता है वही परमेश्वर को प्रेम कर सकता है तो परमेश्वर को प्रेम करना उसको सर्वाधिक महत्व देना इसका ये मतलब नहीं कोई एक व्यक्ति है कि वो कह रहा है कि मुझे उसमें हम स्वयं भी आ गए परमेश्वर में हम स्वयं भी आ गए मतलब हम स्वयं भी परमेश्वर से अभिन्न हैं यानी परमेश्वर जब कहता है कि तुम मेरी और आओ तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर अलग है और आप अलग हो और उसकी तरफ जाना है वरन इस समस्त सृष्टि की अभिन्नता को देखने का नाम ही परमेश्वर की ओर आना है क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है समष्टि का नाम परमेश्वर और समग्रता का नाम ईश्वर है अब अर्जुन अगर तुम इस स्तर पर यहाँ पर ज्ञान तुमको जितना बताया इस जगह पर आकर भी तुम अगर युद्ध से इनकार कर देते हो तो तुम्हारी प्रकृति तुमको बलपूर्वक इसमें लगा देगी तुमको किसी भी तरह से बाध्य कर देगी कि तुम तुम्हारा जो तो संकल्प है कि मुझे युद्ध नहीं करना वो मिथ्या हो जाएगा तुम्हारा संकल्प समाप्त हो जाएगा तो इस तरह भगवान वो कहते हैं कि ये जो बात है मैंने तुमको गुह्यतम ज्ञान दिया गुणतम ज्ञान दिया मोस्ट इजोटेरिक ज्ञान है ऐसा ज्ञान है जो हर किसी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके लिए आधारभूत योग्यता की आवश्यकता हो और उस आधारभूत योग्यता में सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि वो व्यक्ति श्रद्धावान हो उसे ईश्वर की बात पर विश्वास हो ईश्वर का आलोचक न हो और जो आनंदित और संतुष्ट हो क्योंकि संसार में हम जब दुखी होते हैं तो दुख का कारण परमेश्वर को ठिका देते हैं। कि ये कराए हमारे अपने होते हैं हमारे कर्म होते हैं जब हमको दुख मिलता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ईश्वर पर डाल देते हैं यह हमारी दृष्टि की सीमितता का परिणाम है जब हमारी दृष्टि समग्र होती है जब हम कहते हैं ना भगवान की तरफ आओ भगवान कहते हैं मेरी तरफ आओ तो समग्र दृष्टि के बगैर भगवान की तरफ आना संभव नहीं तो दृष्टि समग्र होना ही सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक व्यक्ति वो, वो है जो इस समस्त सृष्टि में एक उस तत्व को देखे जो सब अपरिवर्तनशील है क्योंकि समस्त सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है सुनाई देता है या हम जिसको छू सकते हैं या पा सकते हैं या खो सकते हैं वो तो सब कुछ परिवर्तनशील इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपरिवर्तनशील धन यौवन मकान जमीन जायदाद जीवन अपने लोग मित्र रिश्तेदार ये सब ऐसे हैं कि जो परिवर्तनशील है आज मित्र है कल दुश्मन हो जाता है एक रिश्तेदार है वो कल हमसे नाराज हो जाता है एक मकान है कल छूट जाता है एक गाँव छूट जाता है कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं कुछ नए दुनिया में आ जाते हैं ये सब कुछ तो परिवर्तनशील है इस परिवर्तनशील सृष्टि में एक अपरिवर्तनशील तत्व का पर हमारी निगाह हो जैसे कि ढेर सारे गहनों के बीच में हमारी निगाह खाली स्वर्ण पर हो उनकी डिजाइन पर न हो तो वही स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि और जब हमारी दृष्टि एक एक गहने पर है एक एक व्यक्ति पर है उन भिन्नताओं पर है जो भिन्नताएँ समस्त सृष्टि में लगातार बदलती जा रही हैं उन चीज़ों पर तो फिर हम कभी भी परमेश्वर की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते तो इसलिए हमारी दृष्टि वही हो कि इस समस्त भिन्नता के बीच में एक अभिन्न तत्व को हम जा रहे हैं हमको ऐसा लगे कि हाँ इस दुकान में इतना स्वर्ण है उसमें क्या डिज़ाइन आज है कल चली जाएंगी कल नहीं आ जाएंगे उससे कुछ लेने देना नहीं इस दुकान में दस किलो स्वर्ण है मतलब है हम इस सृष्टि में परमेश्वर है और वह न तो कम होता है न ज़्यादा होता है वरन लोग बढ़ जाएंगे आ जाएंगे चले जाएंगे कुछ और नए शामिल हो जाएंगे कुछ हमसे मोहब्बत करने लगेंगे कुछ हमसे नाराज़ हो जाएंगे लेकिन इस सब के बीच में परमेश्वर अपनी जगह स्थिर है उस स्थिर तत्व पर हमारी अगर दृष्टि है तो वही हम कह सकते हैं कि ऐसा वो श्रद्धावान व्यक्ति और उसी श्रद्धावान व्यक्ति से यह ज्ञान कीजिए यानी श्रद्धावान व्यक्ति वो है जिसमें ये योग्यता है कि उसे ये गहन ज्ञान दिया जा सके वो अभी पूर्ण नहीं है लेकिन पूर्णता की ओर अग्रसर है अगर वो पूर्ण हो तो उसे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है लेकिन वो पूर्णता की ओर अग्रसर है वो परमेश्वर में विश्वास रखता है परमेश्वर को सर्वोत्तम मानता है अब उसके कुछ संशय बाकी हैं कुछ यात्रा बाकी है कुछ समझ बाकी है वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे मैं परमेश्वर की ओर बढूं? हम किसी को कहें परमेश्वर की ओर बढ़ो मतलब किधर की तरफ बढ़ूँ इधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं कि मैं परमेश्वर की तरफ जाने लगूं? उसे कोई दृष्टि मिलती नहीं है कोई मार्गदर्शन मिलता नहीं है इसलिए भगवान कहते हैं कि परमेश्वर का संदेश मनुष्य को देने वाला उससे अधिक प्रिय सेवादार मुझे कोई नहीं है यानी जो संदेश देता है भगवान का यानी हमारा कर्तव्य है भगवान गुरुदेव कहते थे कि जब हम कहीं चर्चारत हों कहीं फालतू की चर्चा हो रही हो तो हम भगवान की बात छेड़ दें जिसको रुकना और रुके जिसको जाना है जाए लेकिन परमेश्वर की चर्चा करने वाला परमेश्वर का संदेश देने वाला जो भी कोई है भगवान कहते हैं कि वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है उससे अधिक प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है वो स्पष्ट यहाँ पर भगवान बताते हैं अध्याय में कि जो भगवान का संदेश सबको देते हैं उनसे अधिक प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है भगवान वो कहते हैं कि हे अर्जुन अब तुमको युद्ध के लिए तैयार होना है वो कहते हैं वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय वसते अर्जुन सर्वभूतानी यंत्रागुणा ने मायाया। ये हमारे गुरुदेव को पसंद के तीन श्लोक ही हैं यहाँ पर अठारहवें अध्याय के गुरुदेव कई बार सुनाते थे ये श्लोक मानो अनगिनत बार हम उनसे सुन चुके हैं कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय वसते अर्जुन भ्रमण सर्वभूतानी यंत्रागुणा ने माया भगवान सब के हृदय में स्थित आपके मेरे या किसी के भी जो आपका दुश्मन है उसके हृदय में भी जो बुरा व्यक्ति है उसके हृदय में भी जो संसार में जो असामाजिक कार्य कर रहा है उसके हृदय में भी स्थित है और वो माया यंत्रवत उसको चलाती है मायाया माया ब्राह्मण सर्वभूतानी यानी सब लोगों को वो चलाती है ब्र... ब्राह्मण का मतलब होता है चलाना सर्वभूता ने समस्त जीवों को यंत्र यंत्र के तरह चलाती है जैसे कि एक इंजन कार को चलाता है उसी तरह हमारे भीतर जो परमेश्वर बैठा है वो इस शरीर का ड्राइवर है इस शरीर को चलाता है वो यंत्रणन वो माया के द्वारा इस शरीर को चलाता है स्वयं तो वो शांत चित्त यहाँ पर जैसे उसको वेदांत में शांत ब्रह्म माना जाता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता लेकिन जो कुछ करवाता है माया से करवाता है तो यहाँ हम शिव दर्शन की नहीं लेकिन वेदांत की बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पर शरीर को माया के द्वारा इस शरीर को चलाता है लेकिन हम अगर ये रहस्य को जानते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो सीमित स्वतंत्रता है उसका उपयोग करके अगर हम अपने कर्तव्य को न जानकर अन्य के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करते हैं हमको पसंद नहीं आता कि हमको जो काम मिला है हम कहते हैं हमको दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर वो करेंगे इसलिए हमारा मन जब अन्य अन्य में लगता है तो यहीं पर भगवान कहते हैं उस समय तुम परमेश्वर की बौध से दूर चले जाते हो उस समय जब जैसे तुम तो अपने कर्तव्य से दूर जाते हो परमेश्वर के बौध से दूर चले जाते हो ये तुम्हारे कर्मफल के भागी बन जाते हो तो तुमको उनको प्राकृतिक रूप से जो हमारा कर्तव्य मिला है उसको आनंद से करने से कोई भी ऐसा नहीं है चाहे किसी भी वर्ण में हो चारों में से किसी भी वर्ण में हो उसे परमेश्वर के बोध का पूर्ण अधिकार है अगर वह अपने कार्य को आनंद पूर्वक करे प्रेम से करे शांति से करे और अन्य कार्यों में हस्तक्षेप न करे तो यह भगवान का एक बहुत विशिष्ट श्लोक था इसके अलावा अगला है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण रज ये भी हम यहाँ आश्रम में भी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि सर्वधर्म परित्यज मामे कम शरण रज अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्यामी माँ शुच् कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य। अब धर्म का मतलब क्या है धर्म छोड़ने का ये नहीं कह रहे कि तुम हिंदू हो तो छोड़ दो मुस्लिम हो तो छोड़ दो अपने धर्म को छोड़ने का ये मतलब नहीं था हम धर्म सांसारिक कर्तव्य हमारे बहुत सारे हम उससे कभी मुक्त हो ही नहीं पाते हमारे कभी सांसारिक काम पूरे होते हैं क्या कभी भी नहीं हो पाते वही यहाँ पर सर्वधर्म हैं सर्वधर्म के कि पिता का धर्म है पत्नी का धर्म है पुत्र का धर्म है एक सामाजिक जिम्मेदार व्यक्ति का धर्म है कई धर्म हैं हमारे उन धर्मों में हम उलझे होते हैं और इस उलझन इतनी होती है कि हम मोह के स्तर तक पहुँच जाते उसके बाद हमारा मोह उससे समाप्त हो नहीं पाता जीवन समाप्त हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि उन धर्मों से यानी उन सांसारिक कर्तव्यों से धर्म का मतलब होता है कर्तव्य उन सांसारिक कर्तव्यों से अपने मोह को त्याग दो और मुझसे प्रीत लगा लो समस्त जो तुम्हारे छोटे छोटे चीज़ों पे मोह लगा रखी कि हमारे मकान पर जमीन पे जायदाद पे धन दौलत पुत्र स्त्री सब पर जो हमने मन लगा रखा है उस पर से उन समस्त से मोह त्याग दो और मुझ में प्रीत लगा लो तो माँ शरणम व्रज यानी मेरी शरण आ जाओ शरण आने का मतलब है प्रीत लगाना उसी की शरण आ जाना यानी परमेश्वर से प्रीत लगाना और परमेश्वर से प्रीत लगाना यानी समस्त सृष्टि में अभिन्नता की दृष्टि का विकास कर लेना तो मामेकम शरण अहम तो अनुसार पापे भ्य हो मैं तुम्हें समस्त पापों से मोक्ष शिष्यामी माँ शुचा मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा माँ यानी तुम शोक मत करो शुचर यानी शोक करना माँ याने नहीं तुम शोक मत करो कि किसी तरह से शोक मत करो मैं तुम्हें जब तुम मेरी ओर आओगे और समस्त धर्मों को यानी समस्त मोहों को त्याग कर मेरी ओर आओगे तो मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें अपने में स्वीकार कर लूंगा कि यह भगवान का बहुत बड़ा वादा है उसके आगे जो अंतिम गुरुदेव हमेशा हमको सैकड़ों बार सुनाया है उन्होंने कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान तो मैं अब भगवान को अंतिम रूप से क्या कहते हैं अर्जुन पहले तो भगवान पूछते हैं कि हे धनंजय क्या तुमने एकाग्र होकर मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सुना क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ ये सब वो बहुत में श्लोक में पूछते हैं इसके उत्तर में वो क्या कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान तो मैं स्थितो अस्में गत संदेह वो कहते हैं कि नष्ट मोह मेरा मोह नष्ट हो गया स्मृतिलब्ध यानी मेरी स्मृति लौट आई मेरी याददाश्त जो खो गई थी मैं मोहग्रस्त होने के कारण मैं जो मेरी याददाश्त खो चुका था वो मुझे पुनः प्राप्त हो गई किससे प्राप्त हो गई तत्प्रसादान तो तो में आ जाता आपके प्रसन्नता के द्वारा आपने मुझ पर प्रसन्नता की अनुग्रह किया जिसके द्वारा मेरा मोह नष्ट हो गया मेरी स्मृति लौट आई स्थितो अस्मिगत संदेह अब मैं यहाँ खड़ा हूँ स्थितो अस्मि गत संदेह यानी मेरे समस्त संदेह अब जा चुके हैं उन समस्त संदेहों से परे मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ यानी मेरे समस्त संदेह मुझे छोड़कर जा चुके हैं मैं अब यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और करेश्य वचना मतलब तो, अब आप, आप आपकी इच्छा के अनुकूल ही काम करूँगा अब आपकी इच्छा मतलब परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की इच्छा कोई कामना नहीं होती परमेश्वर की इच्छा होती है इस समग्र सृष्टि की इच्छा और इस समग्र सृष्टि की इच्छा का मतलब होता है आपके जो नैसर्गिक कर्तव्य है वही परमेश्वर की इच्छा जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है वही आपके नैसर्गिक कर्तव्य है वही आपके सांसारिक वो कर्तव्य हैं जिसे आप अगर करते हैं तो विष्णुतुल्य हो जाते हैं क्योंकि आप अंतरात्मा की आवाज़ में और बाहर के काम में कोई भेद नहीं होता उस समय आपका मन बुद्धि अहंकार तो शांत हो जाते जबकि सारे निर्णय आपकी अंतरात्मा लेते हैं आपके जीवन के समस्त निर्णय समस्त कार्यों के पीछे सीधे सीधे अंतरात्मा होती है वहाँ पर आपका मन बुद्धि अहंकार बायपास हो जाता है उस समय समस्त इंद्रियाँ उसी तरह काम करती हैं जैसे वो भगवान विष्णु साक्षात स्वयं काम कर रहे हो तो नष्ट मोह स्मृतिलब्धा तत्प्रसादान तो मै अचुत इसी तो अस्मिक संदेह करीशिए वचनम तव इस तरह वो वादा करते हैं कि मेरा अब समस्त मोह नष्ट हो गया अब आपकी इच्छा के अनुसार ही मैं आपके वचनों के अनुकूल ही मैं वो कार्य करूँगा अब इसके बाद में संजय जो अब तक धृतराष्ट्र को कथा सुना रहे थे शुरू में संजय उवाच से शुरू हुआ था अब यहाँ संजय उवाच से ही ये चैप्टर भी फिर से समाप्त होगा संजय ने सबसे पहला बोला था कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं कौरों और पांडव की आपकी सेना और आपके अनुज जो पांडव पांडव पुत्र हैं वहाँ पे सामने खड़े हैं वो अब फिर से बोलते हैं कि संजय बोलते कि मैंने यह अद्भुत संवाद वासुदेव कृष्ण एवं अर्जुन के बीच सुना कि कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है जो मैंने सुना और मैंने आपको सुनाया तो ये बड़ा अद्भुत संवाद है और जिससे मेरा तो रोम रोम हर्षित हो गया इस संवाद के द्वारा मेरा तो रोम रोम हर्षित हो गया और मैंने व्यास जी के अनुग्रह से सर ये सर्वोच्च रहस्य श्रवण किया जिस योग का योगेश्वर कृष्ण ने स्वयं कथन किया तो हे राजन मैं जैसे जैसे इस कार्य संवाद का स्मरण करता हूँ तो हे केशव एवं अर्जुन के बीच हुआ था मैं पुनः पुनः आनंद से भर जाता हूँ बताइए तो तो संवाद को मैं जैसे जैसे याद करता हूँ पुनः पुनः आनंद से भर जाता हूँ तो हे राजन मैं जैसे जैसे हरी के उस अद्भुत स्वरूप सम्यक स्वरूप का स्मरण करता हूँ मैं विस्मय से भर जाता हूँ विस्मय का मतलब होता है नित नवीन आनंद हमारा विस्मय कभी कभी एक छोटा सा आश्चर्य होता है कि अरे ये कब आ गए तुम और वो थोड़ी देर में वो विलीन हो जाता है लेकिन संस्कृत में एक विशिष्ट शब्द है विस्मय विस्मय का मतलब होता है नित नवीन आनंद जिसमें आनंद भी है आश्चर्य भी है और इसमें आनंद और आश्चर्य का मतलब होता है प्रशंसा जब हम किसी को कहें क्या अरे वाह इसका मतलब होता है हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तारीफ कर रहे हैं तो भगवान की भगवान समस् हमेशा विस्मयकारी है यानी भगवान की तरफ जब भी आप देखेंगे आपके आनंद में नित नवीनता आएगी कभी भी बोर नहीं होगे क्योंकि बाकी सब में नए टी ले आओ थोड़े दिन में बोर हो जाओगे नया मकान में रहने लगो थोड़े दिन में बोर हो जाओगे कुछ भी करो नया काम करो थोड़े दिन में नया कमीज़ ले आओ थोड़े दिन में बोर हो जाओगे लगता है आप ठीक है बहुत पहन लिया उसको क्या करना है तो हर चीज़ में लेकिन परमेश्वर का आनंद नित नवीन है उस आनंद में कभी भी सीमा नहीं आती कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस आनंद से हम उब गए तो वो कहते हैं कि जहाँ भी योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और धनुधारी पार्थ हैं वहाँ भाग्य है, है विजय है धन है एवं नैतिकता है ये बात कौन कह रहे हैं संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र चुपचाप सुन रहे हैं उनकी तरफ से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और संजय ने उन्हें भविष्य का दृश्य स्पष्ट कर दिया कि वहीं पर विजय है जहां अर्जुन है धनुधारी अर्जुन है और जहां पर वासुदेव कृष्ण हैं वहां पर नैतिकता भी है वहां पर भाग्य भी है वहां पर विजय भी है विजय उनका ही साथ देगी जहां भगवान हैं तो उन्होंने इस वार्तालाप के समापन पर यह कहा गया कि इस वार्तालाप के स्मरण मात्र से सर्वोच्च ब्रह्म का अनुभव होता है इस भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुई थी इस वार्तालाप के श्रवण मात्र से भगवान का बोध होता है और इस वार्तालाप को उसी को सुनाइए जो भगवान में श्रद्धा रखता है भगवान का भक्त है या भगवान में जिसकी रुचि है जिसको अरुचि है उसको ये बात मत बतलाइए अंत में एक संग्रह श्लोक है जो भगवान इन्होंने लिखा है अभिनव उद्धपाचार्य जी ने तो वो कहते हैं कि जिस योगी ने अपने बुद्धि को तीन गुणों से मुक्त कर लिया है उसकी स्थिति विष्णुतुल्य हो जाती है वह विचारों से परे हो जाता है तथा स्वस्वरूप सो बोध के आनंद से भरा होता है वह जो भी क्रिया करता है वह प्रयास ही नहीं करता है उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता उसके स्वयं क्रियाएं है होती हैं क्योंकि वह इंद्रियों की उन्हीं गतिविधियों से संलग्न रहता है जो इंद्रियों में ही उत्पन्न होती हैं अब उपसंहार में वो कहते हैं वो भूति की बात कहते हैं भूतिराज वो उनके गुरु थे अभिनव गुप्त के जिनसे उन्होंने ब्रह्म विद्या ली थी वो उनको कहते हैं कि गौरवशाली कात्यान वरुचि के सदस्य था वरुचि एक ईसा से 200 साल पहले एक संत हो ऋषि हुए थे वरुचि जिन्होंने पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या की थी और बताती कि वो अगर व्याख्या नहीं होती तो वो सूत्र किसी को समझ में नहीं आते समस्त व्याकरण का उन्होंने संसार को ज्ञान दिया इसके अलावा वैदिक व्याकरण उन्होंने संसार को बताया वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े गणितज्ञ थे वरुचि हमने बहुत कम नाम सुना है उनका तो वो कहते हैं कि एक आत्यंत थे वररुचि के सदस्य थे और उनका एक मित्र था प्रशंसक था उसको सोशुभ कहते थे और उस शोशुभ का एक पुत्र था भूतिराज जिसने इस संसार को अंधेरे से उबारा और भूतिराज से उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान कि अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने स्वयं लिया क्योंकि अभिनव गुप्त जी का बहुत बड़ा एक शौक था कि वो हर किसी विद्वान के पास जाते थे और उनके चरणों में जाकर ज्ञान प्राप्त थे वो अगर नाट्य शास्त्र के एक गुरु थे तो उनके पास नाट्यशास्त्र का ज्ञान लिया सौंदर्य शास्त्र के गुरु थे तो उन्होंने सौंदर्य शास्त्र का ज्ञान लिया जो वहाँ चित्रकारी के ग्रुप थे चित्रकारी का संगीतकार्य का संगीत गीत का ज्ञान लिया शिवशास्त्र का ज्ञान लिया और जहाँ उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहिए था उन्होंने ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान लिया इस तरह उन्होंने किसी भी ज्ञान की किसी भी विधा को छोड़ा नहीं उस समय जितनी उपलब्ध थी समस्त ज्ञान लिया और अंततः उन्होंने तंत्रालोक नाम के ग्रंथ में अपना समस्त ज्ञान को प्यरो दिया जिसके बारे में हम सोचते हैं कि आगे कुछ समय बाद हम उस तंत्रालोक के अध्ययन का क्योंकि मेरे अंतिम रूप से इच्छा है कि अगर संभव हो तो हम इस जीवन में तंत्रालोक का अध्ययन करें और वो अभिनव का उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या की कि मैं अभिनवगुप्त हूँ अभिनव का मतलब होता है जो नित्यवीन है वो नित नवीन कौन होती है शक्ति और गुप्त कौन होता है शिव क्योंकि शिव कभी दिखाई नहीं देता आपको जो कुछ दिखाई देता है शक्ति दिखाई देती है शिव हमेशा गुप्त रहता है तो क्योंकि अभिनव गुप्त का मतलब होता है शिव शक्ति तो वो खुद कहते हैं कि मैं अभिनव गुप्त को प्रणाम करता हूँ यानी आत्मनिवेदन करता हूँ आत्म प्रणाम करता हूँ कि मैं अभिनव और गुप्त दोनों को प्रणाम करता हूँ तो इस तरह से हमारी ये जो श्रीमद भगवद गीता के गीतार्थ संग्रह का अध्ययन था आज पूर्ण होता है और हम सब भी भगवान कृष्ण को अर्जुन को और भगवान अभिनव गुप्त को प्रणाम करते हैं कि वो तो हमें इस योग्य बनाए कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग को आ, आ, अनु, उस मार्ग पर चलने के योग्यता पास गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नार नारायण गु नारायण नारायण नारायण गुर नारायण नारायण नारायण सद्गुदेव जय सखी सरकार की जय की कर्णवताय ओं भद्रं कर्णे शृणुयाँ दिवा भद्रम जत्रा क्षेरजत्रा शत्रीरंगस्तुवाम सस्तुभि विषेमह दे यदा ओं सहना सहनो भुन सह वीर कर्वामहे तेजस्वीनाथित विदेशावे द्रो वृद्धवास्ति नूषा विश्व स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम पूर्णमद पूर्णमद पुन पूर्णा पूर्णमादाय पुन पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति